महाभारत शांति पर्व ठ पंचाशदतम ध्याय अतिथि के वचनों से संतुष्ट होकर ब्राह्मण का उसके कथना अनुसार नागराज के घर की ओर प्रस्थान ब्राह्मण ब्राह्मणवाच अति भारोद्यत भारावतरण महत पर वाक्यदतुत ब्राह्मण ने कहा अतिथिदेव मुझ पर बड़ा भारी बोझ सा लदा हुआ था उसे आज आपने उतार दिया यह बहुत बड़ा कार्य हो गया आपकी यह बात जो मैंने सुनी है दूसरों को पूर्ण सांत्वना प्रदान करने वाली है अध्व क्लांत सहनम स्थान क्लांत आसनम शि तह पानीयम राह चलने से थके हुए बटोही को सैया खड़े खड़े जिसके पैर दुख रहे हों उसके लिए बैठने का आसन प्यासे को पानी और भूख से पीड़ित मनुष्य को भोजन मिलने से जितना संतोष होता है उतनी ही प्रसन्नता मुझे आपकी यह बात सुनकर हुई है वह सम्राप्ति ही अन्न से समय काले वृद्धस्य आत्मन कालेत मन चिंत स्नि दर्शन प्रहलादीर भोजन के समय मनोवांछित अन्न की प्राप्ति होने से अतिथि को समय पर अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होने से अपने मन को पुत्र की प्राप्ति होने से वृद्ध को तथा मन से जिसका चिंतन हो रहा हो उसी प्रेमी मित्र का दर्शन होने से मित्र को जितना आनंद प्राप्त होता है आज आपने जो बात कही है वह मुझे उतना ही आनंद दे रही है दत्त चक्षुरी काज्ञान वचनाद्योयम उपदेशो ही मैं कृत आपने मुझे यह उपदेश क्या दिया अंधे को आँख दे दी आपके इस ज्ञान में वचन को सुनकर मैं आकाश की ओर देखता और कर्तव्य का विचार करता हूँ बाढ़ करज भवान असौ ही प्रभाते भगवान सूर्यो मंदर स्मृख विद्वन् आप मुझे जैसी सलाह दे रहे हैं अवश्य ऐसा ही करूंगा साधो वे भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं उनकी किरणें मंद हो गई हैं अतः आप इस रात में मेरे साथ यहीं रहिए और सुखपूर्वक विश्राम करके भली भांति अपनी थकावट दूर कीजिए फिर सवेरे अपने अभीष्ट स्थान को चले जाइए भीष्म ततस्ते नृत्य सोतिथिशत्र वा सकताम सहते नजय नभि विष्णुजी कहते हैं तन्नंतर तरह अतिथि उस ब्राह्मण का आतिथ्य ग्रहण करके रात भर वहीं उस ब्राह्मण के साथ रहा चतुर्थ धर्म संयुक्त तय कथय तो सदा व्यतिताशा निशा कृष्ण सुखी न मोक्ष धर्म के संबंध में बातें करते हुए उन दोनों की वह सारी रात दिन के समान ही बड़े सुख से बीत गई तथा प्रभात समय सो तिथिस्ते न पूजित हम ब्राह्मणे न्यास्व कार्यम अभिकाक्षता फिर सवेरा होने पर अपने कार्य की सिद्धि चाहने वाले उस ब्राह्मण द्वारा यथाशक्ति सम्मानित हो सम्मति चला गया तथा स विप्र कृतकर्मश्यु स्वजन धर्मकृथोपदेष केंद्र संश जगाम काले सकृत निश्चय तत्पश्चात वह ब्राह्मण अपने अभिष्ट कार्य को पूर्ण करने का निश्चय करके स्वजनों की अनुमति ले अतिथि के बताए अनुसार यथा समय नागराज के घर की ओर चल दिया उसने अपने शुभ कार्य को सिद्ध करने का एक दृढ़ निश्चय कर लिया था इस श्री महाभारत पर मोक्ष धर्म पर, परम परमढ़ी उच्छवृत्ति उपाख्यान ही सटपंचाशद अधिक त्रिशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में उच्छवृत्ति का उपाख्यान विषयक तीन अध्याय पूरा हुआ